ध्यान और आध्यात्मिक जीवन कुंड अध्याय इकतीस कुंडलनी जागरण और आध्यात्मिक विकास देह मन और आत्मा आध्यात्मिक विकास के रहस्य को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप से तथा चेत की उन अवस्थाओं से परिचित हुए जिनसे होकर हम जीवन में गुजरते हैं स्वरूपता हम दिव्य हैं अर्थात हमारी वास्तविक आत्मा ब्रह्म है यह सत्य आत्मा अनंत परमात्मा या ब्रह्म से अभिन्न है आध्यात्मिक ज्ञान सम्पन्न महापुरुषों का यह अनुभव है अज्ञान इस वास्तविक स्वरूप को आवृत रखता है अज्ञान के कारण हम यह सोचते हैं कि हम भगवान से पृथक तथा ससीम मर्त्य जीव हैं अज्ञान एक तेज शराब के समान है यह व्यक्ति के स्वरूप को विस्मृत कराकर विभ्रम पैदा कर देता है यह अज्ञान या अविद्या सर्वप्रथम हमारे स्वरूप को आवृत्त कर देती है और उसके बाद अनात्मा से हमारा तादात्म कर, करा देती है अविद्या के कारण सत्य आत्मा का देह मन और इंद्रियों के साथ तादात्म हो जाता है और अहंकार का मिथ्या भ्रम पैदा हो जाता है परिणामस्वरूप हमें लगता है कि हमारे दो देह हैं भौतिक या स्थूल और मानसिक या सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कारण शरीर कहलाने वाली हमारी एक और सूक्ष्मतर देह है वास्तविक आत्मा इन तीनों देहों से परे है इसके अतिरिक्त हम चेतना के तीन अवस्थाओं में बधे हुए हैं जागृतावस्था जिसमें चैतन्य का स्थूल देह के साथ तादाद रहता है तथा हमें स्थूल जगत का बोध होता है स्वप्नावस्था जिसमें चेतना का सुख्म शरीर के साथ तादात्म रहता है तथा हम मानो संस्कारों द्वारा निर्मित स्वप्न जगत में निवास करते हैं सुसुषतावस्था जिसमें चेतना का कारण शरीर के साथ तथा कारण जगत में तादात्म रहता है तथा जहाँ मन निष्क्रिय रहता है मनुष्यों का कथन है कि इन तीन अवस्थाओं से परे सूर्य नामक एक चेतना अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप की पुनः उपलब्धि करता है परंतु विशुद्ध चैतन्य की इस उच्चतम अवस्था जहाँ जीव यह अनुभव करता है कि वह अनंत परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि उपलब्धि अचानक नहीं होती अधिकांश साधकों में यह धीरे धीरे होता है आध्यात्मिक चेतना की उपलब्धि एक क्रमिक विकास के रूप में होती है पूर्णतम ज्ञानदेय ज्ञानोदय की उपलब्धि के पूर्व साधक विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है अब हम इसी आध्यात्मिक विकास का वर्णन करेंगे अपने चेतनावस्था में हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म रहता है तब हम अपने को तांब लंबे या छोटे कद का युवा या वृद्ध गोरा या सांवला इत्यादि समझते हैं मन के साथ तादात्म होने पर हम दुख पीड़ा अथवा आनंद का अनुभव करते हैं अहंकार के साथ तादात्म होने पर हम मैं करता हूँ मैं बद्ध या मुक्त हूँ इस तरह सोचते हैं हमें अविद्या से छुटकारा पाकर हमारे आध्यात्मिक स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहिए हम यह इच्छा मात्र से नहीं कर सकते यदि इच्छाएँ घोड़े होती तो सभी सवारी करते हमने दुख को आत्मविमोहित कर दिया है अब हमें इस सम्मोहन को दूर करना है या कैसे करें हमें अपनी पुरातन आत्मा का पुनः निर्माण करना है उसे पुनः प्राप्त करना है हमें चिंतन भावना और क्रिया की सभी पुरानी बुरी आदतों को नष्ट करना शुभ नैतिक आदतों का निर्माण करना तथा अपने विचारों भावनाओं और क्रियाओं को आध्यात्मिक दिशा प्रदान करनी चाहिए तब हम पवित्र होते हैं नैतिक आचरण प्रार्थना और भगवान नाम के जप और ध्यान से जब चित्त शुद्ध होता है तब अंतर निरीक्षण की क्षमता का विकास होता है तब हम अपने भीतर चेतना के विभिन्न केंद्रों का योगियों के गुप्त सोपान पंक्ति का आविष्कार करते हैं जो चेतना के विभिन्न स्तरों से संयुक्त उतराव घाटयुक्त एक गुप्त उच्चालक लिफ्ट के समान है तंत्रों में ये स्तर चक्र कहलाते हैं हम सभी जानते हैं कि हमारे मनोभावों के परिवर्तन के साथ ही हमारे विचार भावनाएं और क्रियाएँ परिवर्तित होती है इन मनोभावों का चेतन के उन केंद्रों के साथ कुछ लेना देना रहता है जिनके साथ हम किसी समय विशेष में संबंधित रहते हैं सोपिन हावर का कथन है कि बालक के युवा होने पर काम उसकी इच्छा का केंद्र हो जाता है तब वह काम द्वारा प्रभावित विचारों भावनाओं और क्रियाओं के एक नए जगत में जीता है अत्यधिक क्षुधातुर होने पर हम पेट का अनुभव करते हैं गंभीर भावनाओं से दोलायमान होने पर हमें हृदय का अनुभव होता है विचारों के स्पष्ट और विषय प्रबोधक होने पर हम भ्रूमध्य के बिंदु का अनुभव करते हैं इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं प्रथम यह कि हमारा चेतना के विभिन्न केंद्र हैं और द्वितीय यह कि हम एक केंद्र से दूसरे केंद्र में निरंतर आते जाते रहते हैं यहाँ हमने केवल भौतिक केंद्रों की चर्चा की है हमारे भौतिक अस्तित्व के संबंधित इन चक्रों के अतिरिक्त आध्यात्मिक बोध के उच्चतर केंद्र भी हैं वे नेत्रों द्वारा देखे नहीं जा सकते और सामान्य मन द्वारा समझे भी नहीं जा सकते ये सूक्ष्म आध्यात्मिक केंद्र हैं जिन्हें समुन्नत योगी ही पहचान सकते हैं तंत्र शास्त्रों के अनुसार चेतना के सात केंद्र हैं जो चक्र कहलाते हैं चेतना के विभिन्न केंद्रों तथा उनकी क्रियाओं के संबंध में स्पष्ट धारणा होना आवश्यक है अति चेतनावस्था की बातों का वर्णन करते समय हमें बाध्य होकर भौतिक स्तर की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है कुंडलनी का वर्णन करते समय भी यही किया जाता है यह मानव में प्रसुप्त आध्यात्मिक शक्ति है जो सपेंट पावर या सर्पाकार शक्ति भी कहलाती है उसकी तुलना कुंडलाकार सर्प से की जाती है जो मेरुदंड के मूलाधार में छो रहा है ईड़ा पिंगला और सुषुमना अपने सृजनात्मक पक्ष में चेतना कुंडलनी या कुंडला का शक्ति कहलाती है योग की भाषा में वह कुंडलनी मारकर रीढ़ के निम्नतम भाग मुराधार में सोई रहती है अध्यात्म प्रबुद्ध व्यक्ति में एक शक्ति सुषुमना नामक आध्यात्मिक मार्ग से प्रवाहित होती है इस आध्यात्मिक मार्ग या नाड़ी के साथ कीड़ा और पिंगला नामक दो और मार्ग या नालियाँ रहती हैं ऐसा कहा जाता है कि ये रीढ़ के बाई और दाई ओर तथा सुषुमना मध्य में रहती है निम्नतम अथवा मूलाधार चक्र में जुड़ी हुई तीन नाड़ियों की कल्पना करो मध्यवर्ती नाड़ी आध्यात्मिक है जबकि अन्य दो मानव के सामान्य भौतिक और मानसिक जीवन से संबंधित है एक सामान्य मानव में इन नाड़ियों के मिलन स्थल में संचित होने वाली शक्ति केवल दोनों ओर वाली नालियों से होकर प्रवाहित होती है बीच वाली नाड़ी से नहीं अतः सारी शक्ति की दिशा परिवर्तित हो जाती है और यह सामान्य सांसारिक चिंतन भावनाओं और क्रियाओं में भी अभिव्यक्त होती है प्रत्येक चक्र व्यक्ति और व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति और विराट के बीच चेतना के उस स्तर विशेष के संपर्क का बिंदु होता है नीचे के तीन चक्रों का संबंध खान पान इंद्रिय सुख तथा काम सुख आदि मानव के पशु जीवन से रहता है मानव का प्रथम आध्यात्मिक जागरण उस समय होता है जब उसकी चेतना हृदय चक्र तक उन्नीत होती है यह वह अपनी आत्मा का आविष्कार करता है चेतना के इन केंद्रों का वर्णन कभी कभी भौतिक स्नायु समूहों तथा उनसे संयुक्त ग्रंथियों के रूप में किया जाता है लेकिन उन्हें उनके साथ एक नहीं समझना चाहिए जैसा कि सर जान बुडाप अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पावर में मंतव प्रकट करते हुए कहते हैं कि ये पद्म या चक्र अत्यंत सूक्ष्म केंद्र है जो रीढ़ की हड्डी के निकट स्थित विभिन्न स्थानों स्थायु समूहों ग्रंथियों सिराओं धमनियों तथा उन विभिन्न प्रदेशों में स्थित शारीरिक अंगों को नियंत्रित और उज्जी उज्जीवित करते हैं चक्र अथवा चेतन के केंद्र यदि हम स्थूल शरीर को परिव्याप्त करने वाले सूक्ष्म शरीर पर मन को एकाग्र करें तो हमें अपने मानसिक एवं भावनात्मक स्वभाव की स्पष्ट धारणा हो सकेगी और हम अपने भावनात्मक स्वभाव को ही नहीं बल्कि इंद्रियों एवं स्थूल अंगों को भी नियंत्रित करना सीख सकेंगे हमारे आचार्यों का कथन है कि जिस प्रकार हमारी भौतिक देह के अज्ञात या छुपे हुए अंग तथा गतिविधियां हैं जिनके बारे में हमें बोध नहीं है उसी प्रकार मन की अवचेतन और अतिचेतन परतें भी हैं हमारी बहुत सी गहरी बद्धमूल इच्छाएं और वासनाएँ अवचेतन में पड़ी रहती हैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्हें खोज कर निर्मूल करना होता होगा अति स्तर आध्यात्मिक अनुभूति तथा आनंद का स्तर है